No, that's <coughs> not right. के उपनिषद की 20वीं कक्षा चंदों के उपनिषद के तृतीय प्रपाठक को हम देख रहे थे उसमें कल 15वां खंड देखा था 16वें को प्रारंभ किया था एक बहुत बड़ा कोष जो कि नष्ट नहीं होता है जिसमें ये सब कुछ आश्रित है जिसमें सबको आश्रय दे रखा है ऐसा वो परमात्मा उसकी दृष्टि से ये कथन है उसको मैंने ऐसे ऐसे प्राप्त किया इन इन माध्यमों से किया ये सारा पीछे वर्णन था और सोलवे खंड में फिर यज्जिक युद्ध की उपमा देते हुए इस पुरुष को यानी इस मानव जीवन को समझाने का प्रयास किया था तो मानव जीवन में जो प्रारंभिक दिन है वो जैसे कि प्रातः सवन है ब्रह्मचर्य के जो 24 वर्ष हैं, वो प्रातः सवन है यहाँ तक का हमने देखा था पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते संख्या 416 सो जी प्रथम श्लोक इसमें जिस शुरुआत में कहा था अंतरिक्षोदर कोश तो जी कोश ही क्या चीज है जिसके अंदर खजाना रखते हैं वो है अथवा स्वयं खजाना ही कोश है जिसके अंदर खजाना रखते हैं वो कोश स्वयं नहीं कोश मतलब जिसमें रखा गया है क्योंकि इन्होंने जो आगे व्याख्या की है खजाना जिसमें रखते हैं हम उस पेटी को कहने या तिजोरी को कहने उसमें बीच में खाली स्थान होता है और चारों तरफ या ऊपर नीचे दीवारें होती हैं ऊपर एक क्षेत्र होता है ऐसी जो एक परिकल्पना है पेटी जैसे कोश की उस दृष्टि से यह कथन ये कोई कोश है और ये जो अंतरिक्ष है वो उसका उधर है पेटी होती है उसका उधर किसको कहेंगे हम और बीच का खाली भाग है उसी को हम उधर कहेंगे तो ऐसे ये अंतरिक्ष है जिसमें ये सारी चीजें हैं। ये सब तो बीच का जो खाली स्थान है वो जैसे उस कोश का उधर है या कुछ और डाला जा सकता है रखा जा सकता है जिसमें है पृथ्वी भूमि है नीचे का पैंदा है तो ये उसका वर्णन चल रहा है कोष माने खजाना नहीं है सर नहीं जिसमें खजाना रखा जाता है वर्णन से यही प्रतीत हो रहा है उसको भी कह सकते हैं कहीं जो आप कह रहे हैं उसमें जो रखा जाता है उसको भी कभी उस रूप में कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा कोष है इसका एक स्थिर निधि आदि करते हैं तो बड़ा कोष है ऐसा बोल देते हैं उसको लेकिन वित्त कोष बोलते हैं जैसे वित्त कोशे बैंक आदि को वित्त कोष बोलते हैं तो वित्त तो धन हो गया रखने वाली चीज वो जहां रखी जाती है जहां सुरक्षित रहती है वो कोष हो गया आवरण को उसका जो खोले उसको बोलेंगे एक कोष है और एक कोष है दोनों में अंतर होगा ना दोनों प्रयोग कहते हैं जैसे कि शब्द कोश के लिए बोला जाता है ना तो उसमें तालाबी और मूर्धन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है एक ही अर्थ में दोनों तरह से दोनों शब्द ठीक है मूर्धन शय भी और तालाबेश ये तो तालबेश लिखा हुआ है लेकिन जो हम जैसे कोषाध्यक्ष आदि शब्द जो बोलते हैं वहां पर कोषाध्यक्ष हम खजाने का अध्यक्ष मानते हैं ना कि उस डब्बे का भी अध्यक्ष मानते हैं। ये मानते हैं ये तो अर्थ लेते पर है आप कोषाध्यक्ष के दोनों अर्थ ले सकते हो अब उसके दोनों ही आगे कोष का अध्यक्ष एक तो धन का अध्यक्ष कह सकते हैं कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री या तो वित्त विभाग को संभालने वाला एक वो जो आवरण है बेटी है उसका अध्यक्ष उसका स्वामी उसको रख ध्यान रखने वाला और अंदर वाली चीज उसमें आ ही गई बोल सकते हैं यहां तो ऐसा नहीं लग रहा है एक दूसरा प्रश्न था चार सौ बीस पर प्रथम श्लोक प्रथम पंक्ति में कहा था पुरुषो बाबा यज्ञ यानी चतुर्विंशति वर्षाणी प्रातः प्राथा तो जी ये जो 24 वर्ष है ये जन्म से लेके तो से हमने अध्ययन शुरू किया तब से 24। ये जन्म से लेके माने जाते हैं ये तभी विद्यालय या गुरुकुल की शिक्षा तो जन्म से नहीं होती लेकिन फिर भी बच्चा माता पिता से बचपन में प्रारंभ से कुछ न कुछ सीखता है और बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखता रहता है वहां पर परोक्ष रूप से देख के सीख के वो सब तो होता ही है ये तो जन्म से ही माना जाता है चौबीस वर्ष तक जब हम कहते हैं वसु ब्रह्मचारी तो वो तो जन्म से ही माना जाता है ठीक है तो छंद के उपनिषद के तृतीय प्रकाठक का ये सोलहवा खंड है जिसमें ब्रह्मचर्य अवस्था के प्रारंभिक जो चौबीस वर्ष हैं उसको उन्होंने यज्ञ के प्रातः सवन के समान माना है प्रातः समन पहली बार रस निकालना विशेष योग्यताओं की प्राप्ति विशेष गुणों की प्राप्ति तो आगे देखिए अब इसका तीसरा प्रभाग जिसमें द्वितीय सवन माध्यम दिन सवन के बारे में बात चल रही है तो अथ यानी चतुश्चत्व शत वर्षाणी तन माध्यन दिनम अब इसके जो 44 वर्ष है 24 से लेके आगे 44 तक के ये वर्ष कैसे हैं जैसे कि माध्यम दिन समान होता है सोमयाग का माध्यम दिन समन और उसमें चतुश्चविंशत अक्षरा त्रिष्टुप त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों का वहां पर गान करते हैं बोलते हैं उसमें 44 अक्षर होते हैं तो उसमें गायत्री वाला बोलते हैं उसमें चौबीस अक्षर होते हैं उसका भी संबंध वर्षों के साथ जुड़ा हुआ है चौबीस और इधर चौवालीस होते हैं उसमें और त्रैष्टुभम माध्यान दिन सवनम इसलिए माध्यान दिन सवन को त्रैष्टुप कहा जाता है क्योंकि त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों का प्रयोग होता है तदस्य रुद्रा अनवायत तो उसमें ये रुद्र उससे अन्वित रहते हैं पीछे वसु कहा था रुद्रगण उसमें अनवायत है और ये रुद्र क्या है प्राणावाव रुद्रा प्राण ही रुद्र है पीछे वसु के लिए भी कहा था कि प्राणावाव बसावा इसके लिए वसु कौन है ये प्राण ही वसु है वो बसाने वाले हैं और प्राणावाव रुद्रा रुद्र भी वही प्राण है इनको रुद्र क्यों कहते हैं इत ही इनम सर्वम रोदयी ये सबको रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहलाते है दुष्टों को रुलाते हैं अच्छे अर्थों में लेंगे तो दुष्टों को रुलाते नहीं तो हम सामान्यतया कहेंगे कि रुलाने वाला है तो हम निंदित अर्थ में बोलते हैं उसको बहुत रुला रहा है ये गाड़ी बहुत रुला रही है बच्चे बहुत रुला रहे हैं कोई कार्य करता है तो रुला रुला करके करता है रो रो के करता है या रुला रुला के करता है कोई वस्तु देता है तो रुला रुला के देता है इस तरह के प्रयोग होते हैं हिंदी के अंदर तो ये रुद्र है प्राण है रुद्र है एते ही इदम सर्वम रोध ये सबको रुलाते हैं तो ये दूसरा वाला हुआ इसी के लिए आगे कहते हैं तमचित एतमिन वसी किंचित उपत उसको इस आयु में कोई यदि तपाए कोई बाधा आए या कोई व्यक्ति उसको टोके टोका टोकी करे 24 से चौवालीस वर्ष के बीच में तो सब सब्ञात वो ये बोले प्राण इधम में माध्यम दिनम सवनम तृतीय सवनम अनुसंत अनुता दी ये प्राण रुद्र प्राण मेरे ये माध्यन दिन सवन को तृतीय सवन तक बढ़ा दे त्रीसरे सवन की तक मतलब तो जहां तृतीय सवन प्रारंभ होता है माध्यन दिन सवन को तृतीय सवन तक फैला दे इसका मतलब क्या है माध्यन दिन सवन पूरा हो सके अंतिम तक जा सके तृतीय सवन के आरंभ तक वहां तक पहुंचा दे यानी ये मेरा पूर्ण कर दे माध्यान दिन समान, उन्हीं प्राणों को रुद्रों को प्रार्थना करता है वहां तक पहुंचा दे, आगे कहा मां हम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य यज्ञ विलोपसी है मैं इन प्राणों के रुद्रों का जो यज्ञ है माध्यान दिन समान, इसको बीच में ही विलुप्त ना कर दू बीच में ना छोड़ पूरा कर सकू ये संकल्प रखता है और इसका संकल्प के कारण ही इस प्रार्थना के कारण वो इति इतिव तथा इति तो उससे वो उठ करके उस बाधा से उस आक्षेप से उठ करके ऊपर चला जाता है अगधो हे बाधा रहित हो जाता है तो बाधाएं तो सभी में आएंगी कोई भी व्रत लेंगे कुछ भी करेंगे तो वैसे भी बाधाएं आती रहती है और व्यक्तियों के द्वारा भी बाधाएं खड़ी की जाती है टोका जाता है टोका टोकी होती है तो उसमें अपने व्रत को संकल्प को कहीं मेरे को तो ये पूरा करना है ऐसा करके उसके ऊपर निकल जाए अब इसका तृतीय समन अथा यानी अष्टाचत्श वर्ष यानी पांचवां प्रभाव जो इसके 48 वर्ष है चौवालीस से लेकर 48 तक चार साल पैंतालीस से लेकर तब तृतीय समन हो वो उसका तीसरा समन है अष्टा चुवार अक्षर जगती जगती छंद वाले जो मंत्र होते हैं वो जगती छंद होता है 48 अक्षरों वाला होता है ये भी 48 साल का है उसके साथ तालमेल है और जागतम तृतीय समन इसी कारण से क्योंकि कि जगती छंद उसमें रहता है उन मंत्रों से का प्रयोग किया जाता है तो माध्यम दिन सवन को जागतम तृतीय सम से संबंधित है जगति छंद से संबंधित है तो जागतम तृतीय समन को समागत कहते हैं तदस्य इसमें आदित्य देव साथ में रहते हैं है। कहा जाता है वसु रुद्र और आदित्य आदित्य कौन है तो कहा प्राणावा आदित्य प्राण ही आदित्य है जो जीवन देते हैं प्राण देते हैं ये आदित्य है लेकिन इनका रूप क्या है सर्वम इस सब को ग्रहण करते हैं आश्रय देते हैं पाते हैं इस कारण से उसको आदित्य कहते हैं ये सब आदत सर्वम आदत सब कुछ ले लेता है सबको अपने आश्रय में ले लेता है सबको अपना लेता है आदित्य विशेष गुण वाला होता है सारे गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं तो ये तृतीय सवन हो गया तमचेत एतस्विन अनवायसी तमचेत एतस्मिन वयसी किंचित उपतपेत। वैसे इसको भी कोई बाधा करे इस आयु में तो सर्गुजात प्राणा आदित्य इधम में तृतीय सवनम आयु अनुसंतन इति। वो बोले कि आदित्य मेरे को तृतीय मेरे इस तृतीय सवन को आयु तक आयु तक मतलब शेष आयु आगे बाकी जो आयु है वहां तक तृतीय समन की समाप्ति तक अगली आयु तक वहां तक संतानुता फैला दे माँ हम प्राणा नाम आदित्य नाम मध्य यज्ञो विलोपसीय और मैं इन प्राणों के आदित्यों के के बीच में ये मेरे बीच में यज्ञ को समाप्त न कर दे मैं इसको समाप्त न करू बाकी सब वैसे उसी तरह से ये सारा है यदि उद्धव तथा एन दोषों से उन आपत्तियों से आक्षेपों से वो ऊपर उठ जाता है अगदो हई वह भवती और बाधा रहित निप हो जाता है दोष रहित हो जाता है। ये तीनों सवनों की तुलना ब्रह्मचर्य से की गई ब्रह्मचर्य काल से अध्ययन के काल से आगे कहते हैं स्म वही तथ विद्वान आह इसको निश्चय से ही उसने कहा था उस विद्वान ने कहा था कौन महिदास इतरा का पुत्र ऐतरे महिदास उनका नाम था इतरा के पुत्र महिदास ने यह बात कही थी ये जो कहा तो एक तरफ कोई यज्ञ करते हैं यज्ञ का विधान गृहस्थों को होता है गृहस्थी करते हैं और इधर ब्रह्मचारी भी एक का कर सब करता हुआ एक तरह से यज्ञ कर रहा होता है सवनों को कर रहा होता है तो महिदास ऐतरे ने इस बात को कहा था तो सह की मपसी यो हम अनै ना प्रेश्यामी थी तो बोले वो क्या मेरे को उप तपसी तपाएगा तो तू क्या मुझको तपा रहा है वो जो बाधाएं थी उनको कह रहे हैं या कोई व्यक्ति जो बीच में टोका टोकी कर रहा है उसको कह रहे हैं वह तू मुझे क्या तपाएगा मेरे को क्या बाधा पैदा करेगा यो हम अनै न प्रेश्यामी जो मैं इससे मरने मरूंगा नहीं तो कुछ भी करता रहे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैं मरूंगा नहीं इससे और इन सवनों को करता हुआ मैं मरूंगा नहीं विद्या ग्रहण करते हुए मैं मरूंगा नहीं कोई पहले ही कहे कि भी तुम छीन हो गए हो ऐसे हो गए हो ये हो गए हो तप कर रहे हो मैं मरूंगा नहीं इससे तुम मेरे को क्या तपाओगे मैं इससे मरूंगा ही नहीं मेरे को कुछ हानि ही नहीं होगी तो मैं क्या तपता हूंगा इससे टोकते रहो कोई बाधा आती है तो आती रहेगी तो ऐसा करके सह शतम अजीब तो वो एक वर्ष तक जी पूर्ण इनको प्राप्त हुआ प्रोडश शोड़शा, ठोडशम वर्ष शतम जीवती यह एवं वेद तो ऐसा और भी व्यक्ति जो इसको जानते हैं जानते हैं यानी तो मानते हैं करते हैं स्वीकार करते हैं वो 116 सो वर्ष तक जीवित रहते सह छोटशम वर्ष शतम प्रजीवती प्रकर्ष रूप से 116 सो वर्ष तक जीते अब ये जो 116 सौ सो संख्या ली है इन्होंने तो चौबीस चौवालीस और अड़तालीस इन तीनों का योग करेंगे तो 116 वर्ष बनते हैं 116 वर्ष बनते हैं, और जो बीच वाला है रुद्र आदित्य रुद्र ब्रह्मचारी है अत्यंत दिन सवन वाला वो 44 की जगह 36 का भी माना जाता है पीछे भी आया था 44 भी है जो 36 भी है दोनों तरह के मिलते हैं अगर इसको 36 मानते हैं तो 44 में से आठ घटे थे एक तो सौ की जगह एक हो जाएगा 108 लिखते हैं ना कहीं एक 108 भी और 1008 भी और भी आगे बढ़ाते हैं 10008 तक तो भी 1008, 108, श्री श्री 108 महाराज 108 लिखते हैं, लिखते है श्री श्री 108, दो श्री पहले लगाए नहीं, वो श्री श्री तो अलग हो गया 108 तो अगर यू संख्या देखने लगे हम तो इसका भी एक ताल में ये भी बनता है कि भाई 24, 36, 48 पूर्ण काल तक उसने अध्ययन किया है तो अब ये इसको बोनस मिल गया अब जिसने 48 साल तक किया है अध्ययन तो उसके कुल तो 48 ही हुए कुल तो 48 ही हुए है ना लेकिन उसकी संख्या कहाँ तक पहुंच गई आगे अब जिसने 24 किया था 24 कर लिया पूरा हो गया अब 24 के बाद में जिसने 36 से 44 तक किया तो पिछला 24 भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया उसका और जिसने 48 तक किया तो उसके भी पिछले दो भी जुड़ गए ऐसा करके एक सौ आठ हो गया पिछला तो था ही ये अतिरिक्त किया तो वो बोनस के रूप में उसको एक तरह से अतिरिक्त मिल करके कि वो तो कर ही लिया अब ये भी कर लिया तो ये भी आपको प्राप्त होगा ऐसा कुछ अतिरिक्त विशेष करके क्योंकि जैसे जैसे ये विद्या या ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है उसका लाभ कई गुना अधिक होता है ज्ञान बढ़ेगा इतना लेकिन लाभ होगा कई गुना बुद्धि बढ़ेगी इतनी लेकिन अंतर आएगा बहुत अधिक किसी ने मान लो बारहवीं तक पढ़ाई की है अब किसी ने तीन साल और लगा करके स्नातक भी कर ली तो बारहवीं और उधर तीन साल ज्यादा लगाए इसने बारह साल लगाए थे उसने तीन साल और लगाए उसने पंद्रह साल लगाए तो कितना अंतर था तीन चौक बारह तीनों पंजे पंद्रह बस पांचवा भागी तो रहा मतलब जैसे कि एक अस्सी प्रतिशत था और एक सौ प्रतिशत हो गया इतना ही तो अंतर हुआ बीस बीस का करते हैं तो जैसे सौ हो जाता है तो यहां तीन तीन का कर लेते हैं बारह तीन चौक बारह तो जैसे 80 प्रतिशत इसने किया और 20 प्रतिशत और बढ़ा लिया स्नातक कर लिया बढ़ा तो 20 प्रतिशत है लेकिन ज्ञान में व्यवहार में योग्यता में उस सब में वो उससे 20 प्रतिशत ही नहीं बढ़ता वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है ऐसी दो साल और पढ़ ले कोई स्नातक उत्तर कर ले और आगे पढ़ ले तो उसमें अंतर अधिक आ जाता है वो केवल समय की दृष्टि से नहीं होता है कि इतना समय और बढ़ा दिया तो अंतर आ जाता है कोई दसवीं है और कोई बारहवीं तो उसने दो साल और पढ़े तो उतना ही दो साल जितना ही थोड़ा ज्यादा नहीं होता है उसका अधिक ज्यादा हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे पे अधिक आता है तो ये इतना महिताज थे वो एक सौ सोलह वर्ष तक इन्होंने आयु को प्राप्त किया तो इसके स्तुति है ये प्रशंसा है कि हमें इस तरह का तब करना चाहिए विद्या अध्ययन ज्ञान के अंदर अधिक से अधिक करना चाहिए उसकी प्रशंसा है और ये यज्ञ की तरह ही है ये किसी के मन में आए कि भाई मैं तो अध्ययन ही कर रहा हूं और ये लोग बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते हो एक गृहस्थ में चला गया जल्दी और दूसरा यहीं पर ही पढ़ रहा है वो वहां पर कुछ भी दे रहा है यज्ञ भी कर रहा है और ये तो गुरुकुल में बैठा हुआ पढ़ रहा है ये तो किसी को दे सकता है न यज्ञ कर सकता बड़े बड़े उसकी प्रशंसा हो रही है वो किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच गया किसी नौकरी पे लग गया किसी पद पे बन गया और ये कहीं अधिकारी नहीं ये तो बस वैसे, वैसे ही चल रहा है जो पढ़ रहा है वो बच्चा हुआ एक तरह से मतलब तो ये तो पढ़ रहा है वो तो पढ़ चुके ये तो पढ़ ही रहा है अभी तो ये पढ़ते हुए भी ये जो चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं उससे भी अच्छे चल रहे हैं उसमें कोई न्यूनता नहीं रहती किसी तरह की ठीक है जी अच्छा जी जो महिदास ऐतरेय का है षोड़शम वर्ष शतम का है 116 सो तो हम जिस प्रकार गणना का रहते हैं तो उन्होंने ठीक ठीक कितने साल जी ये पता नहीं चल रहा केवल 48 वर्ष तक पढ़ा ये पता चला तो पूरा पूरा उन्होंने किया तो अभी संख्या तो एक सौ सोलह तीनों को मिला करके ही बन रही है वैसे तो बन ही रही इसको जानने वाला महिदास था ये जो लिखा लिखाई तथ विद्वान आह इस विषय का जानने वाला विद्वान आह महिदास है। इसको जानने वाले का मतलब केवल शाब्दिक रूप से जानना नहीं जैसा कि कोई भी इसको पढ़ ले तो दस मिनट में पढ़ ले पांच मिनट में पढ़ ले उसके ऊपर तो, इतनी सी बात को तो वो जानने वाला नहीं तो ऐसा ही है कि उसने पूरा किया देखो चित्र भी बना रखा है यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं ना ठीक है अच्छा हाँ। जो प्राय है जो जो ये चित्र दिखाई दे दिखा रहे हैं क्या ये हमेशा तपस्या करते हुए क्यों दिखाते हैं ज्ञान मतलब केवल आंख बंद करना ही है ऐसा नहीं है लेकिन ये भी ध्यान और वो भी साथ में है अब सैनिक का चित्र बताते हैं तो कैसा बताते हैं आप प्रतीक के रूप में क्या लोगे सैनिक का बंदूक लिए हुए होगा कुछ चल ऐसे कुछ करते हुए दिखाएंगे ना बंदूक का सैनिक का अब सैनिक तो बहुत भी बहुत कुछ करता है उसको तो दिखाते नहीं उसका विशिष्ट वैशिष्ट्य है उसको बताया इन्होंने अब ये तो परिकल्पना है इनके चित्र वालों की और उससे कोई नहीं ये तो चूंकि अध्ययन है साधना साथ में जुड़ी हुई है अध्ययन भी साथ में जुड़ा है लेकिन मुख्य अध्ययन ज्ञान से संबंधित बात है उसकी जगह अब इन्होंने ऐसा चित्र दिया है ठीक है आगे देखिए अब इसी यज्ञ को दूसरे ढंग से और बता रहे यज्ञ को ये समझा चुके हैं ब्राह्मण ग्रंथ तांडे ब्राह्मण जो है जिसका ये खंड है उसमें पहले यज्ञों को उनकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को ये बता चुके हैं ये तो अंत में पढ़ा रहे हैं हम इसको केवल लेकर के पढ़ रहे हैं तो जो इसको पढ़ रहा है उस ग्रंथ को पूरे तांडे ब्राह्मण को पढ़ रहा था उसके अंत के ये अध्याय हैं 33 से 40 तक के 8 तो उसके पहले के बत्तीस अध्याय वो पढ़ चुका है बत्तीस खंड वो आगे पढ़ता पढ़ता पढ़ता पढ़ता आ रहा है सारी चीजें परिचित हैं अब उसको उपदेश दे रहे हैं वो सारा यज्ञ आदि बताने के बाद में ये जो पुरुष चल रहा है इसी में ये प्रातः समन माध्यम दिन समन आदि है ये जो जीवन है ये, ये यज्ञ है और उसको ब्रह्मचारी को बता रहे हैं कि ये ये वही चीजें चल रही हैं यहां जैसे उदाहरण से बता रहे हैं उसकी महत्ता बता रहे हैं कि ये वैसा ही है उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे वहां यज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण बताया बहुत कामनाओं को पूरा करने वाला बताया श्रेष्ठ बताया ऐसे ये भी वैसे ही श्रेष्ठ है इसकी प्रशस्ति है तो यज्ञ के अंदर कई कार्य होते हैं उनमें से कुछ को यहां पर इन्होंने ग्रहण किया है जैसे कि दीक्षा होती है याग आदि करते हैं उससे पहले दीक्षा होती है और थोड़ा उनको उपवास आदि करवाते हैं अल्प भोजन देते हैं थोड़ा कमजोर होता है एक दिन के लिए दीक्षा देते हैं फिर करते हैं ये आदि करते हैं तो दीक्षा करवाते हैं पहले इसी तरह से दूसरी चीजें भी हैं उपसत है प्रवर्ग उपसत दिन में दो बार होते हैं सुबह प्रवर्ग उपषद फिर शाम को प्रवर्ग उपषद आप लोग सोमयाग में जब चलेंगे आगे मीमांसा पढ़ते हुए वहां सब जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां देखेंगे प्रवर्ग उपषत प्रवर्य उपसत, उपसत कई बार चलते रहते हैं कई दिनों तक तो उपसत होता है इसी तरह से स्तोत्र और शस्त्र होते हैं यज्ञ के भाग है याज्ञ और दक्षिणा है अवभत है ये सब प्रारंभ से लेके अंत तक के कुछ चीजों को इन्होंने ग्रहण किया है और उसको अब यहाँ पर जीवन के साथ घटा करके बता रहे हैं जैसे यज्ञ में ये होता है जीवन में ऐसा है यज्ञ में ऐसा है उससे जुड़ते हुए मिलते जुलते हुए वो चीज यहां पर बताई जा रही है तो पहला देखिए सर यदि अशिषिष्य वह वह मतलब ये ब्रह्मचारी के लिए कहा जा रहा है या पुरुष कोई भी है यज्ञ करता उसके लिए जो खाने की इच्छा करता है खाने की इच्छा होती है हमारी खाना खाओ में सभी की होती है यद पिपा सती जो पीने की इच्छा करता है खाने और पीने की जो इच्छा करता है वो लेकिन यन न रमते लेकिन उसमें रमण नहीं करता है खाने पीने का निषेध नहीं है खाता पीता तो है उसकी इच्छा करता है लेकिन उसमें रमण नहीं करता है उसी में आनंद नहीं लेता है उसी में नहीं लगा रहता है नहीं तो कईयों का जीवन ऐसा ही चलता रहता है वो बस खाने और पीने की ही बातें चलती हैं दिन भर घर पर भी घर पर भी बता रहा हूं खासतौर से सुबह प्रातःराश के लिए होगा सुबह उठते ही कि भाई आज क्या बनाना है क्या खाना है उस, उसकी बातचीत करेंगे फिर उसको बनाएंगे फिर खाएंगे फिर उसकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसा बना या ऐसा नहीं बना बस उसके थोड़ी देर बाद में फिर भोजन की बात शुरू हो जाएगी <laughs> आज ये बनाना है आज ये बनाना है कल ये बना था ये चीज अच्छी है ये मौसम है आज ये बनना चाहिए और दूसरी बात शुरू हो जाती है फिर बनाने में लग जाते हैं फिर खाते हैं और फिर चर्चा करते हैं आज ऐसा था फिर थोड़ा विश्राम करके <laughs> शाम को फिर वही चर्चा तो ये है रमण खाते पीते तो सभी हैं लेकिन वो उसी में रमे रहते हैं दिन भर तो बोले कि यह जो ब्रह्मचारी है वो ऐसा नहीं करता खाने की इच्छा करता है पीने की इच्छा करता है लेकिन उसमें ही रमण नहीं करता है उसी में नहीं लगा रहता है तो ये कैसे है ये जैसे उसकी दीक्षा है दीक्षा के समय ऋत्विक यजमान ऋत्विक नहीं यजमान वो कमजोर हो जाता है कृषि होता है और कभी कमजोर नहीं होता तो उसके दिन भी बढ़ा देते दीक्षा जो है वो एक दिन से अधिक भी चलती है दो तीन चार दिन भी चलती है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उसकी अल्प भोजन देते हैं केवल दूध देते हैं व्रत होता है उसका कुछ व्रत लेकर के चलता है उसी को ही केवल है है वो उतना ही भोजन लेता उसके काल में भी कुछ नियम रहते हैं उसके और भी बहुत सारे नियम रहते हैं और एक तरह से तपस्या ही होती है उसकी यजमान की भले ही वो खुद कुछ नहीं करता दूसरे करते रहते हैं लेकिन वो एक तपस्या का है कठोर थोड़ा रहता ही है तो ये उसकी जैसे यज्ञ में दीक्षा होती है तो अब अगर कोई ये ब्रह्मचर्य काल में यहां पर जीवन के अंदर भी दोनों तरह से इसको ले सकते हैं केवल ब्रह्मचर्य से संबंधित भी और पूरे जीवन से संबंधित भी तो आप देखेंगे जो अध्ययन करने वाले होते हैं जिनको अध्ययन में विशेष रुचि होती है उनका जीवन कैसा होता है कैसा भी कुछ भी मिल गया खा लिया बस उन्होंने और फिर पढ़ने बैठे थे बस अध्ययन के लिए चले गए ये के लिए चले गए उसी में लगे रहते हैं जो विशेष विशेष परीक्षाओं को देते हैं तैयारी करते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं सब कुछ छोड़ते हैं वो खाना पीना उनके लिए मुख्य नहीं रहता है वो इन चीजों में नहीं करते कि आज ये खाना है चलो यहाँ नहीं मिल रहा है तो चलो उस होटल में चलते हैं वहां से वो मिठाई मंगवाते हैं वहां से वो नमकीन मंगवाते हैं फिर लेने जा रहे हैं और कहीं कर रहे हैं इन चीजों में वो समय नहीं लगाता उसको सब व्यर्थ लगता है खाने की इच्छा तो होती है मिल जाए तो रखोग खा लिया लेकिन रमण नहीं करता है उसके अंदर लिप्त नहीं होता है ऐसा वो तपस्या तो ये एक तरह से दीक्षा है वो अपने को तपा रहा है कृषि कर रहा है एक तरह से कम मिल गया तो कम खा लिया जो हुआ जो हो गया समय बर्बाद नहीं करता है खाने पीने की चीजों में ये एक तरह से यज्ञ की दीक्षा के समान हो गया आगे अर्थात यद अश्नाती यथ पिपती यद रमते तथ उपसदी ए और जो खाता है वह खाने की इच्छा कर रहा था सामान्य खा भी रहा था लेकिन ये खा भी रहा है अच्छी मतलब थो थोड़ा ठीक तरह से यदशा थी यदि और यत्रमते यद उसमें रमण भी कर रहा है अच्छा भी लग रहा है, है खाने पीने को बहुत अच्छे दे रहा है आजकल जिसको बोलते हैं कि खाने पीने के अंदर एंजॉय कर रहा है रमन कर रहा है तो एंजॉय करना यही तो होता है वो कहते हैं कि जीवन को लाइफ को एंजॉय कर खाना भी है तो बोले एंजॉय करके जीवन है धन संपत्ति है वो एंजॉय करो उसको खुश रहो क्या दुखी दुखी रह रहे हो उसको लेकर करके उपभोग करके उसमें प्रसन्नता व्यक्त करते हैं खुशी होते हैं यही रमण करना है तो ये कैसा है तो तत् उपसत ही उपसत के तुल्यताम ए तुल्यता का अध्यहार कर लेते हैं कुश्ती काकार ये उपसत की तुल्यता को प्राप्त होते हैं जैसे पीछे कहा था अस्य दीक्षा ये उसकी दीक्षा है दीक्षा के समान है उसकी तुल्यता को बता रहे हैं उपमा दे रहे हैं वैसे उदाहरण दे रहे हैं तो ये उपसत के समान है तो उपसत भी जो प्रवर के उपसद होते हैं उसमें उपसत के बाद में सुब्रमण्य आवाहन करते हैं इंद्र का आह्वान करते हैं कुछ और बीच में क्रियाएं है होती हैं फिर इंद्र को सोम के लिए बुलाते हैं सुब्रमण्य नाम का ऋतु किस काम को करता है तो जो सोमरस निकाला था वो सोमरस वो विशेष ही होता है उसके लिए वो उसको इंद्र को पिलाते हैं देवताओं के राजा को तो उसका पान करते हैं ये तो ये पीना खाना और वो उसमें उसका आनंद भी लेते हैं तो यथ रमत है तो ये अगर जीवन में चल रहा है तो ऐसा है जैसे कि उपसत चल रहा है अब जीवन में कभी तपस्या भी होती है लेकिन हमेशा ही ये थोड़ा चलता रहता है कभी खाता पीता भी है थोड़ा ढंग से स्वाद लेके खाता भी है उसमें प्रसन्न भी होता है वो भी चलता है तो यज्ञ में कभी दीक्षा भी थी तो कभी उपसत भी है तो ये ये चीजें जैसे कि उपसत के समान आगे अथ यद हसती यजती यमथुनम चरती स्तुत शस्त्र ये तदैती अब यज्ञ के अंदर स्तोत्र और शस्त्र होते हैं स्तुत शस्त्र यहां पर लिखा है स्तोत्र होते हैं जो शाम गान किया जाता है सामवेद के मंत्रों से गान करते हैं प्रशंसा करते हैं आह्वान करते हैं उनकी स्तुति करते हैं उनको कुछ खिलाते हैं बुलाते हैं देवताओं को तो पहले उसकी स्तुति करते हैं आह्वान करते हैं बहुत आदर पूर्वक बुलाते हैं सम्मान पूर्वक देवता को बुलाते हैं खूब आदर पूर्वक बुलाते हैं वहीं से वो केवल खिलाने के लिए नहीं होता है अगर किसी को हमने बुलाया वैसे तो उसकी की नहीं उसकी प्रशंसा नहीं की और कुछ नहीं किया बस खाना खाना केवल बहुत अच्छा बना के खिला दिया उससे बात नहीं बनती है उनको आदर पूर्वक आमंत्रित करते हैं फिर आदर से बुलाते हैं आदर से बैठाते हैं फिर खाना भी अच्छा होता है फिर खिलाते भी तरीके से हैं फिर खिलाने के बाद में भी उनको धन्यवाद देते हैं प्रशंसा करते हैं तब तो वो प्रक्रिया पूरी होती है अगर केवल अच्छा भोजन सामने रख दिया जाए और कुछ आगे पीछे न किया जाए तो देवता संतुष्ट नहीं हो उससे किसी को भी अच्छा है बोले घर में आए बैठने का पूछा ही नहीं खुद बैठ गए वहां पर बैठा दिया खाना तो भले ही अच्छा खिला दिया वो खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा तो ये प्रक्रिया देवताओं के विशेष लोगों के लिए होता है उतना ही आदर पूर्वक बुलाया जाता है तो उसमें स्तोत्र होते हैं तो ये जो स्तुत है स्त्रोत्र होते हैं और शस्त्र होते हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों से होते हैं और तो दोनों चीजें वहां पर बोली जाती है तो यज्ञ में जो स्तुत शास्त्र है यानी स्तोत्र शास्त्र है वो किसके समान है और उसमें प्रशंसा होती है प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है बोलने वाला भी सुनने वाला भी एक अच्छा रहता है तो वो कैसा है यद हंसती जो हंसता है अब सामान्य रूप से व्यक्ति हंसता भी है हंसने में भी प्रसन्नता आती है यजक्षती जो खाता है ये भी खाना ही है पीछे अश्नाती भी कहा था और यद मैथुनम चरती इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं लोक में जो प्रचलित अर्थ है उसमें दो दो का मिलन के रूप में मैथुन शब्द का प्रयोग है और इसको परमात्मा के साथ में मिलन के अर्थ में भी यदि इसको केवल ब्रह्मचर्य अवस्था के साथ में जोड़ रहे हैं तो इसका प्रचलित अर्थ नहीं लेंगे इसका फिर योगी अर्थ लेंगे और अगर सब मनुष्यों के लिए है तो गृहस्थियों के लिए इस तरह का विधान है तो वो यद मैथुन हम ये स्तुत शस्त्र देती ये मैथुन शब्द में मेत्री धातु है मेधा हिंसनयोग संगमे च मेधा हिंसनयोग मेधा के अर्थ में है और मेधा जो है वो आशुग्रहण के अर्थ में होते हैं शीघ्र जो ग्रहण कर लेता है उसको जैसे मेधा भी होता है इसकी मेधा बहुत अच्छी है मेधा शक्ति ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है तो मेथ्री मतलब ये जान के अर्थ में भी आता है उन्नादि कोष के अंदर भी दिया है तो उसमें मेथती जानाति, जाएते हिनस्तीवा तो मेथती मेथती मतलब जानाति जो जानता है जानने के अर्थ में भी ये शब्द है मिथुन शब्द बनेगा और उससे फिर उससे संबंधित जो चीजें उसको मैथुन बोलते हैं तो ये जानने के अर्थ में भी ये शब्द है बहुत अच्छे अर्थों में भी है और जाना जायते हिनस्तिवा और हिनस्ती मतलब नाश करता है इस अर्थ में भी है ये निंदित अर्थ है नाश करता है या तो बुरे का नाश करता है उस रूप में तत्मैथुनम और द्वयो संयोगो और आशीर्वाद दो के संयोग को भी मैथुन बोलते हैं और राशि मतलब जो कई चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है जैसे कोई अनाज का ढेर है राशि है उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है अब आजकल जिस अर्थ में प्रचलित है वो योग रूढ़ी हो चुका है लेकिन इसके अनेक अन्य अर्थ भी होते हैं तो उन सब के अंदर उन सबको यहाँ पर उपयुक्त रूप से हम ले सकते हैं तो ये सारा कैसे ये स्तुत शस्त्र के समान है यज्ञ में जो ये स्तुत शस्त्र होता है जीवन में ये सब चलता है तो ये उसके समान है आगे अथा यद तपो दानम आर्जव अहिंसा सत्य वचनमति ताअ्य दक्षिणा अब उसमें दक्षिणा भी दी जाती है याद के अंदर तो इसकी क्या दक्षिणा है क्या कैसी विचित्र दक्षिणा है अथा तपो जो तप है ये तब उसकी दक्षिणा है दानम दान आर्जव सरलता अहिंसा सत्य वचन पांच चीजें लिखी हैं ऐसे हम यमो के अंदर जो पांच चीजें देखते हैं तो उसमें अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अपरिग्रह अब इसके साथ हम संगति लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी जोड़ करके सत्य वचन तो कहा ही है यहां पर और अहिंसा भी है तो अहिंसा और सत्य तो जो कहें अस्ते तो ये दान के रूप में आ गया स्ते मैं तो क्या करते हैं चोरी करते हैं दूसरे का लेते हैं और अस्ते का अर्थ एक तो ये है कि चोरी ना करना चोरी ना करना देना ये नहीं दूसरे का नहीं लेना और एक है दूसरे का लेना और दूस, दूसरे के लेने का निषेध किया तो अब वो दूसरे पक्ष में जाके उस दूसरे को देना इस अर्थ में हम उसको जोड़ सकते हैं तो दानम आ गया यहां पर रस्ते में और ब्रह्मचर्य ये तप में आ गया ब्रह्मचर्य एक बड़ा तप है और अपरिग्रह अपरिग्रह जो है ये आर्जा हो गया रिजुता अपरिग्रह में जब वो वस्तुएं अधिक नहीं देता है हम किसी को देखते हैं कि भाई बहुत सामान्य सा जीवन जी रहे, सामान्य है सामान्य वस्तुएं हैं वो उपयोग नहीं करता है संग्रह नहीं रखता है बड़ा सरल है और जो बहुत चीजें जमा जमा के रखता है वो रिजुता नहीं कहलाती वो अपनी चीजें दिखाता है आभूषण दिखाता है अपने साधनों को दिखाता है जो जो भी उसका ऐश्वर्य है उसको दिखाता है और अपरिग्रह के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने अपरिग्रह को अहंकार नाश के रूप में भी दिखा है अहंकार का नाश ये सिनेमा विशेष चित्र लिख रखी है हम केवल वस्तुओं तक ही लेते हैं लेकिन अहंकार कि ये मेरा ये मैं ऐसा ऐसा ये जो अहंकार है गर्व है इसको परिक्रय के रूप में लिया जो है नहीं हमारा जो हम फिर भी हमने अपना सोच लिया है ये अभिमान है ये अहंकार है और अभिमान और अहंकार रहता है तो हमें वो व्यक्ति सरल नहीं दिखाई देता है बड़ा अहंकार है इसको टेढ़ा दिखाई देता है और जिसमें अभिमान और अहंकार नहीं होता है तो क्या कहते हैं ये बड़ा सरल है इतना धन है इतना बल है इतना पद प्रतिष्ठा है लौकिक ऐश्वर्य ज्ञान आदि जो भी है यह फिर भी बड़ा सरल है तो इसको घमंड ही नहीं है इसको अभिमान ही नहीं है तो हम उसको सरलता के रूप में देते हैं तो ये जो यहां पर आर्जवम लिखा हुआ है रिजुता सरलता शाब्दिकर तो, तो यही है सरलता लेकिन इसको हम दोनों जगह वहां जोड़ सकते हैं एक तो अभिमान अहंकार की रहित स्थिति में और परिग्रह की ना होने की स्थिति में तो एक तरह से ये यमों के जो की जो पांच चीजें गिनाई है उससे जुड़ता हुआ दिख रहा है बाकी थोड़ा अंतर भी हो तो कोई बात नहीं है जैसा भी इसका अर्थ लेंगे तो ये जो उसमें तप आ रहा है तप दान आर्जव अहिंसा और सत्य वचन है ताश से दक्षिणा ये इसकी दक्षिणा है अब वैसे हम दक्षिणा को किस रूप में लेते हैं किसी ने कुछ किया विशेष कार्य किया और उसको जो प्राप्ति होती है वही तो दक्षिणा होती है कोई कार्य किया और उसके प्रतिफल में जो प्राप्त हुआ है उसको हम दक्षिणा बोलते हैं। तो यहां क्या दक्षिणा है वो धन आदि के रूप में दक्षिणा नहीं वस्त्र के रूप में अन्न के रूप में ये सब दक्षिणा नहीं है यहां पर ये इन चीजों के रूप में दक्षिणा है ये उसको प्राप्ति होती है ये जो कार्य करता है अध्ययन आदि करता है या साधना करता है उसे इन चीजों की प्राप्ति होती है ये फल है उसकी ये उसकी दक्षिणा होगी तो यज्ञ का जो दक्षिणा भाग है वो ये हो गया आगे तस्मा शोष्यति असोष्ट तो इसलिए कहते हैं यही कि सोष्य मतलब शवन करेगा रस निकालेगा निचोड़ेगा या असोष्ट है उसने रस निकाला इस रूप में जैसे याग के अंदर बोलते हैं वैसे इसके लिए भी बोलते हैं तो वो निकालेगा या निकले निकाल चुका है ऐसा तो पुनरउत्पादन हम एवं अवश्य ये ऐसा है जैसे कि उसका पुनर है फिर से एक नया जीवन है हम जो द्वित शब्द बोलते हैं तो एक जन्म तो पहले हुआ और दूसरा जन्म फिर विद्या से हुआ उस व्यक्ति को द्विज बोलते हैं विद्या से दूसरा जन्म होता है पहला शरीर का जन्म है मां से फिर दूसरा विद्या से जन्म है तो द्विज कहलाते हैं तो पुनर् में यह वास्तवत्पादन है और है तो वही ये दूसरा पुनर नहीं है लेकिन वो रस निकालेगा सार निकालेगा अध्ययन करेगा जीवन को अनुभव सीखेगा तो ये एक तरह से समन कर रहा है वो सार निकाल रहा है जैसे रस निकल रहा है हमारे को सोम लता से वो हमारे लिए उपयोगी होता है ऐसे ही अथवा उसने कर लिया तो ये कैसा है जैसे कि उसका पुनर्जन्म है द्विज की तरह से हो जाएगा पुनर्उत्पादन है वह और तन्मरणम एवं अवपृत अवपृत भी यज्ञ में इन यागों में एक प्रक्रिया होती है अंत में करते हैं उसको वो एक स्नान होता है वहां याग भी करते हैं वहां जल के अंदर वहां पास में लेकिन वो स्नान के रूप में अवभत स्नान के रूप में होता है सब समाप्त करके किसी नदी के पास में या ताड़ाक के पास में कुंड के पास में जाकर के ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं वो समाप्ति का सूचक है बस उसके बाद में ये समाप्त हो जाता है तो ये मरण के साथ में तत्मरणम एवं अश्य अवकृता तो जीवन जीते जीते जब मृत्यु आती है तो ये ऐसे है जैसे कि अवकृत हो गया हमारा तो कई लोग साधु संत शरीर का संस्कृत संस्कार नहीं करते हैं वो जल समाधि ले लेते हैं ऐसा होता कुछ परंपराओं में जल समाधि ले लेते हैं यानी नदी वगैरह कुछ होती है उसमें शरीर को छोड़ देते हैं बस। बस फिर वो बह जाता है, फिर जो होना है वो होना है आगे इसको जल समाधि बोलते हैं मृत्यु के बाद में स्वामी वेद भारती जी की भी जल समाधि हुई है ऐसा ऋषिकेश वाले जो थे वेद भारती जी तो वेद जी गए थे जहां मिलने के लिए तो अभी पिछले सप्ताह ही सात आठ दस दिन हो गए लगभग उनको तो उनकी जो जिस परंपरा में चल रहे थे उस तरह से ऋषिकेश के उसके आसपास कहीं व नदी में उनको ऐसे जल समाधि दे देते हैं अवृत तो तो में भी स्नान करते हैं जल से जुड़ा हुआ है थोड़ा मृत्यु के समय में ऐसा कुछ लोग करते हैं ठीक है कई लोग सन्यासी लोगों को का दाह संस्कार नहीं करते वो गाड़ते हैं जनसामान्य को तो जला ही जाता है अपने यहां तो सब जलाते ही हैं। अंतिम अंत्येष्टि संस्कार दाह संस्कार ही करते हैं लेकिन कई जगह में ऐसा करते हैं और कुछ कुछ अलग अलग भी होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दाह संस्कार नहीं करते भूमि में गाड़ते हैं एक परंपरा रहती है विश्व से जो दक्त हुआ विष के कारण से जो मृत्यु हुई है सर्फ की उसको भी कई बार जलाते नहीं है जमीन में गाड़ते हैं इसी तरह जिनकी बहुत आयु हो जाती है बहुत बड़ी आयु के जिनका देहांत तो होता है उनको भी उनको जैसे बैंड बाजे के साथ में ले जाते हैं मालाएं करते अच्छी तरह श्रृंगार करके उसमें दुख नहीं होता है वहां लंबी अवस्था वाले होते हैं पूरा जीवन जिन्होंने जी लिया होता है तो ऐसे कुछ अलग अलग होता है तो खैर यहां ये मरणा जो है वो अवभृत के समान है तो यदि की ये, ये पांच चीजों को लेते हुए पूरे जीवन को यहाँ पर इन्होंने क्या हम पहले तपस्या करते हैं फिर गृहस्थ में आकर के सुख भोग करते हैं आराम से रहते हैं और फिर बाद में फिर तप करते हैं और फिर उस पूरे जीवन से कुछ समन होता है हमारा कुछ सार निकालते हैं इन सभी आश्रमों में गुजरते हुए ब्रह्मचारी गृहस्थी एवं पश्चि सं कुछ समन करते हैं सार निकालते हैं और फिर ये जीवन जाता है ये भी एक तरह का सोमयाग चल रहा है इस तरह से इसको समझाएंगे तो आगे देखिए तथ ही तथ घोर आंगी रस कृष्णा या देव तो इसको घोर आंगीरस नाम के एक व्यक्ति थे तो घोर तो उनका नाम था और अंगीरस गोत्र के थे तो आंगीरसा पूरा नाम उनको घोर आंगी उन्होंने इस बात को कृष्णाय या देव देवकी के पुत्र कृष्ण के लिए और देवी के पुत्र कृष्ण तो ये तो ऐसा हो गया उसमें बदल नहीं सकते कुछ भी ठीक <laughs> है हो सकता है संयोग से कहीं देवकी के पुत्र और भी कोई कृष्ण होएं जैसे आजकल पिताजी का नाम लिखते हैं सुपुत्र श्री ये तो वो इसलिए लिखते हैं ताकि भ्रांति नहीं हो लेकिन कई बार पुत्र और पिता का नाम भी एक ही जैसा हो जाता है इसका भी और उसका भी ऐसा संयोग भी बन जाता है और फिर भी अगर सा कृष्णा है देवी की उसको बोल करके यानी कृष्ण को देव के पुत्र कृष्ण को बोल करके फिर और कुछ बात कही हुआ चय उन्होंने बोला तो युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है और भी कई जने इस बात को मानते हैं कि ये जो उपनिषद हैं ये महाभारत के बाद के हैं ब्राह्मण ग्रंथ अधिकतर जो अभी उपलब्ध होते हैं ब्राह्मणों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों की और उपनिषद भी चूंकि अधिकांश उसी से निकले हैं ये और इसी तरह के कुछ शब्दों को लेकर के महाभारत के बाद की रचनाएं इन आधारों पे इसका निष्कर्ष निकालते हैं अथवा कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये बाद में डाला गया है जो भी है लेकिन एक आधार ये भी देते हैं कि ये महाभारत के बाद का है तो ये कह कहकर के घोरांग ने क्या कहा ये सब बोल करके जो पिछली बता करके यानी जीवन को यज्ञ के साथ में जोड़ करके जीवन में ये ये चीजें हैं यज्ञ की ये, ये चीजों के साथ समानता रखती है तुलना करते हुए बता तो जीवन को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है यज्ञ तो पूजनीय है ही यज्ञ की श्रेष्ठता तो इन्होंने बताई ही है यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्मा इत्यादि जो वचन मिलते हैं वो तो यज्ञ की श्रेष्ठता को बता रहे हैं श्रेष्ठ कर्म बता रहे हैं और उस यज्ञ के साथ इसकी तुलना की जा रही है कि ये जीवन कैसा है ये यज्ञ है यज्ञ में जो ये चीज होती है वो जीवन में ये है यज्ञ में ये चीज होती है वो जैसे जीवन में ये है तो ऐसा करते हुए जब हम किसी की तुलना करते हैं श्रेष्ठ चीज के साथ तुलना करते हैं तो वो प्रशंसा में जाता है उसको अच्छा बताने के लिए जाता है कि ये अच्छी चीज है ये अच्छा है ये ऐसा है जैसे वो है उसके समान है प्रशंसा की जा रही है तो जीवन भी एक ही यज्ञ है इसको भी अच्छे तर, तरीके से जिया जाए तो वो यज्ञ ही कर है व्यक्ति अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है गुणवत्ता योग्यता को बढ़ाते हुए तो वो क्या बोला अपिपास है सब हुआ बोला कि वो अपिपास हो गया अपिपास मतलब प्यास से रहित हो गया तृप्ति हो गई उसको प्यासी नहीं रही उसको प्यास थी पहले जब प्यास बुझ गई अच्छी तरह से तृप्ति हो गई तो कहें अपिपास हो गया अब कोई कामना नहीं रही इच्छा नहीं रही जैसे कि सब कुछ पा लिया हो इतनी बड़ी बात है। तो अपिपास सबभुव सो अंत वेलायाम एत त्रय वो अंत समय में इन तीन चीजों को प्राप्त कर लेता है तीन बातों को बोल रहा है कैसा बोल रहा है वो अभी पास हुआ है जीवन को इस तरह से यज्ञ के रूप में जिसने देखा है जिया है अच्छी तरह से इन सब कार्यों को किया है तो तीन अक्षरों को प्राप्त होता है तीन वाक्यों को क्या अक्षतम असी तुम क्षय हो अपने लिए भी बोल सकते हैं क्षय रहित है ये हमें पता लग क्या है जीवन की अंतवेला, जीवन की अंतवेला में तुम्हें लगता है जैसे कि मेरा नाश हो रहा है मैं समाप्त हो रहा हूं लेकिन इसको जीवन की अंतवेला में क्या लग रहा है शरीर जा रहा है लेकिन फिर भी उसको यह लग रहा है अक्षतम तुम क्षय को प्राप्त नहीं होते यानी अजरमर हो बोध हो गया है उसको शरीर से पृथक आत्मा चेतन तत्व का बोध हो गया है उसको अक्षतम हसी तुम च्युत नहीं होते हो। तुम जो स्थिति है उससे कहीं जाने वाले नहीं हो नहीं तो मृत्यु कैसा समय यही लगता है जैसे कि मैं इस सबसे च्युत हो रहा हूँ जो भी पद प्रतिष्ठा है मान सम्मान है जो परोपकार के काम किए हैं घर परिवार है सब से च्युत हो रहा है, है, है, है व्यक्ति लग रहा है कि छूट गया ये तो मैं छूट गया इससे निकल गया मेरे हाथ से फिर दुख होता है अच्युत मैसे तुम अच्युत हो तुम्हारा कुछ भी च्युत नहीं हो रहा है छूट नहीं रहा है जो तुम्हारा पाप पुण्य है जो कुछ है तुम्हारा अच्छा जो तुमने किया है ये तो अच्छे संदर्भ में है वो सब तुम्हारे पास में है तुम्हारे साथ जाएगा आगे फिर वैसा ही होगा अच्छुतम हसी और प्राण संचितम हसी तुम तो इन प्राणों से भी तेज हो इन प्राणों से भी श्रेष्ठ हो नहीं तो प्राण को लेकर के, के हमारे मन में बहुत रहता है बिना प्राण के तो हम जीवन ही नहीं जी सकते तो हम बड़े या प्राण बड़ा बिना प्राण के काम नहीं चल रहा है हमारा तो प्राण बड़े हमारे से प्राण के लिए हम तड़पते हैं प्राण के, के लिए हम बार बार अभिलाषा करते हैं तो प्राण हमारे से बड़ा है हम प्राण पे आश्रित हैं तो प्राण बड़ा है हमारे से और प्राण निकलने लगे तो हमें बहुत समस्या होती है तो प्राण को हम बड़ा मानते हैं पर ये क्या कह रहे हैं प्राण संचित तो प्राण से भी तेज है प्राण से भी तीक्ष्ण है प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण है ये प्राण तेरे लिए कुछ भी नहीं है अब ये अंतवेला है प्राण निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं प्राण छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं तू तो, तो इससे भी बड़ा है उसको ये बोध हो जाता है प्राण निकल भी गए तो मेरा क्या कह कुछ भी नहीं फिर अगले जीवन में फिर अगले जीवन में प्राण आ जाएंगे इस सारी चीजें फिर प्राप्त होंगी तो ये अपिपास हो गया उसको कोई कामना ही नहीं थी क्योंकि उसको पता लग गया मेरा क्षय नहीं होता है मैं कुछ चुत नहीं होता हूं और मैं तो इन प्राणों से भी बड़ा हूं प्राणों से भी तीक्षण हूं प्राणों से भी बढ़ करके हूं तो उसको फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसलिए वो अपिपास हो गया ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है जो परिणाम दिखा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है और शुरू में जो सारी चीजें बताई जच्ची के साथ जोड़ करके ये केवल यू सामान्य बातें नहीं है इसको गंभीरता से वो करता है व्यवहार में लाता है तो ये श्रेष्ठता आती है और इसी को बताने के लिए कहा तथ रेते दिचौवता दो ऋचाएं यहां पर आगे बताई गई हैं तो सातवा देखिए प्रभा अदित प्रन रेतसो ज्योतिष पश्यंती वा परो यतिथ्य दिवा इसमें कई जगह अदित प्रन रेतसो ज्योति एक छोटा सा अंश ही मिलता है यहां इन्होंने पूरा दिया हुआ है ये ऋग्वेद के आठवें मंडल के छठे सूप्त का तीसवा मंत्र है अर्थ आत्थ प्रत्नस्य निश्चय से कह रहे हैं अवश्य ही प्रत्नस्य रेत इस प्रन का अनंत का पुराने का पहले से है उसका यह बीज है आधार है ज्योतिष पश्चंति वाश्रम और इस ज्योति को पूरे दिन भर देखता है हर समय देखता है ज्योति जो इस सब का आधार है सबका बीज है मूल है प्रत्न से शब्द जो है प्राचीन पुरातन के लिए आता है तम विश्वथा ये सब मंत्र में भी आता है वेद मंत्र में आता है अष्टाधि का एक सूत्र भी है प्रत्न पूर्व विश्व महाथाल छाल प्रन था अर्थ में प्रत्न के पुराने के समान तम प्रति पूर्ण था विश्व थे मथा एक, वे, एक का मंत्र है उसमें ये प्रयोग किया गया पूरे पुराने के समान। और प्रत्ने शब्द भी एक वार्तिक से बनता है प्रत्ना। उसमें वार्तिक है ये अष्टाध्यायी में पांचवा अध्याय के चौथे पाद का पच्चीसवा सूत्र है उसमें वार्तिक है बहुत सारे वार्तिक दिए गए हैं उसमें प्राचीन के उसमें कई शब्द बनते हैं उसमें उसमें एक शब्द भी बनता है वार्तिक से बनाया गया प्राचीन अर्थ को है प्र शब्द से प्रत्यय करके बनाते हैं प्राचीन अर्थ में प्रचलित है तो आदित प्रत्म से रेत सो ज्योतिष पश्यंती वा परो यत् इत्यते दिवा तो जो सबसे ऊपर है जो प्रदीप्त हो रहा है इस दिन में भी जो सबसे ऊपर हो रहा है सबसे बड़ा है प्रकाशित में भी जो प्रकाशित है वो उस ऊंची चीज को वो देखता है ये वो स्थिति बताई जा रही है ये मरणासन हो रहा है और किस ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया है उस परमात्मा को ज्योति को उसको वो जानता है आगे एक और मंत्र दिया उत्वयम तमसस्परी ज्योतिष पश्चंत उत्तरम स्व अब यहां जो ये मंत्र दिया हुआ है उत्वयम तमसस्परी ये आगे का भी जो मंत्र है देवम देवत्रा सूर्य मगनम ज्योतिरुत्तम इति ज्योतिरोत्तम तो दो बार तो इन्होंने समाप्ति के लिए बताया ज्योतिर उत्तम ये मंत्र यजुर्वेद में भी आता है यजुर्वेद के बीसवें अध्याय का 21वां मंत्र है लेकिन उसमें क्या है उद्वयम तमसस्परी स्वपश्यंत उत्तरम तो ये जो पहली पंक्ति में बाद का भाग है स्वपश्यंत उत्तरम और पहले लिखा है ज्योति पश्च्यंत उत्तरम तो ये उसी को दोहराया गया है यहां पर जोड़ा गया है जो यजुर्वेद का भाग है वो जोड़ा है और जो ज्योति पश्च्यंत उत्तर है ये ऋग्वेद में मिलता है ऋग्वेद के पहले मंडल का पचासवें सूक्त का 10वां मंत्र है एक पचास दस वहां पर ज्योति पश्च्यंत उत्तर है और यजुर्वेद में स्व पश्च्यंत है अतर्वेद में भी मिलता है उसमें थोड़ा और अंतर है देवम देव सूर्य मगन में ज्योतिरोत्तम तो उत्वय तमसस्त परी हम उस अंधकार से परे ज्योति को देखते हुए ऊपर जो ज्योति है सबसे बड़ा है देव है देवों के अंदर भी है उस सूर्य को प्राप्त है उस उत्तम ज्योति को हम प्राप्त करें ये परमात्मा के लिए है उस परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं प्राप्त करें हम इस ज्ञान को देखते उस परमात्मा को देखते हुए और अंत में हम उसको हमने उसको पा लिया है उस परमात्मा को देखते हुए परमात्मा को जानते हुए उसके लिए प्रयत्न करते हुए हमने उसको प्राप्त कर लिया है जो देव है जिसमें देव रहते हैं जो देवों का रक्षक है उस ऐसे श्रेष्ठतम चीज को हमने प्राप्त कर लिया तो ये तो रिचाएं इन्होंने दी हैं आज का पाठित नहीं करते प्रणाम साधारण है